शिन्द्रो वृद्ध्रवा शि विश्वेदाश्चि न सािनों दधदा शांति शांति शांति भगवंतो आगे यहाँ तक परंपरा बता दिया गुरु के पास जाके प्रश्न प्रश्न कर कर रहे रहे हो, हो जिसके लिए ब्रह्मा विद्या का प्रारंभ रहा है ना, उसको लेके हम हैं। मंत्र दे केसम शवन शौन कोसम विधिव भगवो भगवो शौनको हा और वैन प्रसिद प्रसिद्ध है शुनकनामक शुनक का पुत्र होगा इसलिए उसको शौनक कहते शौनक ऋषि होते हैं एक तो उसका। तो शौनक है जिसका नाम ऐसा प्रसिद्ध हा और वही प्रसिद्ध आते नैमी में जिनका नाम आता है वही शौनक आदि ऋषि और वो कैसा था महाशालो महाशाल शाला, शाला कहते उसके पास परिवार खेती ये सब ज्यादा बहुत रहता है ना उसको शाला कहते शाला यद्यपि खेती को कहते तो उसके पास बहुत शिष्य है परिवार जिसके पास रहेंगे उसको महाशाला पता तो महाग्रहस्त महाग्रस्त बोलते जितने विद्यार्थी सारे पूरा एक प्रकार से महान ग्रस्त था यूनिवर्सिटी में वही पर गुरुकुलता था न सारे बच्चे के एक प्रकार से क्या है परिवार ही है नद्यालय आदि गुरुकुल इसलिए महाशाला है तो ये सब उनका परिवार ही है ना सब सब तो शाला, शाला, शाला, शाला तो आश्रय होता है गायों का आश्रय अवश्य शाला तो इसलिए महाशालो अथा जो वो कैसे है महाग्रहस्थ ने कौन शवनक अंगीरसम अंगीरस नाम का जो ऋषि है पीछे जो बताया था ना उस अंगीरसम अंगीरस के पास विधिवत अभी विचार करेंगे हे विधिवत क्यों प्रयोग किया इसे क्या पहले विधि नहीं थी क्या बाद में विधि शुरू हो गई बचा कर दो विकल्प करेंगे हाँ शायद पहले इससे विधि नहीं थी बाद में विधि शुरू हो गई अथवा इसका एक नाम है देहली दीपन्याय अन्याय देहली को तो मतलब जैसा दरवाजे में बीच में होता है ना उसको कहते देहली किरण ने मार दिया था दरवाजे का चौकट का चौकट नीचे वाला हाँ। तो उसको देहली कहते हुआ तो उस दहली में रखा हुआ दीपक तो हाँ, है बाहर भी प्रकाशित करता है अंदर भी करता है अथवा उसको दूसरा भी कहते का का भी कहते का, नहीं। नहीं। बोलता। का एक आंख मानते इधर भी देखते है, भी देखते है उधर गोलक भी एक तो दो है एक आंकड़ा हाँ। तो काकाश ने कुछ लोग बोलते ना हाई एक आंक है इसलिए दो लोग पहले भी विधि थी फिर से जो है दोबारा मतलब ये पहले विधि थी इसी प्रकार तुमको भी विधि प्रकार विधिवत ही जाना है ये ओम ये बताने के विचार करेंगे भाषा इसलिए विधिवत विधिवत का मतलब वही है तद विधि परिपाते तो है ना न उपसन्न उपसन्न उपहा समीपहा गता उपसन्न का मतलब है विधि पूर्वक समीप में गए किनके अंगीर के पास गए कहू तो नवनक जो शवनक ऋषि है शास्त्र में बताया हुआ जो नियम है गुरु उपसत्य नियम बोलते उसको गुरु उपसत्य उस नियम के अनुसार जाके उनके पप्रचा सीधा जाके पूछा नहीं है ऊपर से ले जो वहाँ रह के ब्रह्मचर्य कुछ दिन रहकर उसके बाद पप्रचा पप्रचा मतलब उन्होंने पूछा प्रश्न किया किसने शवनक ने प्रश्न किया अंगीरस क्या प्रश्न है बता रहे कश्मिनु भगवो विज्ञाते नु हित में निश्चय हे भगवन भगवो बोलते संबोधन हे पूजनीय गुरुदेव भगवो कश्मिन विज्ञाते नु करते में तो कश्मिन विज्ञाते सति सति को ऊपर से अध्याय कर दीजिए किसके जान लेने पर किसका अनुभव करने करने पर तो ईदम सर्व विज्ञातं भवति, अर्थात कौन सा वो तत्व है जिसको जान लिया ये सारे नाम रूप का भी बोध होता है तो यह कश्मीन है ना प्रश्न है अधिष्ठान को लेकर और ईदम शब्द है अध्यस्त नाम रूप को लेकर इदम शब्द से है ना? ये अध्यस्त नाम रूपात्मक जगत सर्व इधम जो है हाँ सर्व नाम रूप आ, इदम, नाम रूप के लिए आ, उसका ज्ञान होता है वहां भी आ, की एक विज्ञान सर्व विज्ञान होता है याज्ञ क्या मैत्री को बता रहे आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्य मंतव्य श्रुते मते उसके बाद एक विज्ञान सर्व विज्ञान एक तत्व को जान लिया सब कुछ ज्ञान होता है में उसके उसके बाद उसके लिए दिया था उसका, घड़े का, का, तो लोहे तो ये जो कहते कहता ना उसको हाँ, थे। थे। तर्क पूर्वक जिज्ञासा, करते जिज्ञास तर्क के लिए तो ये बोल रहे कस्मिन विज्ञाते सति सति नहीं है अध्याहर कर दीजिए इदम सर्व विज्ञातम भवति हे भगवान कौन सा जो तत्व है जिसको जानने पर सबका ज्ञान होता है ये प्रश्न है भाष्य में देखिए शौनक सुनक्यम जो शुनक नाम का एक ऋषि था उसका आपत्य मतलब संतान होने से उसका नाम पड़ा शौनका शुनकशा आपत्य शुनका है अण हो जाएगा और आदि अच्छे का हो जाती शू में ऊ है ना और वृद्धि होती और सुनक में आ मिल जाएगा अन में बनता बन लगा तो शुनकश्या आपत्य आपत्य बोलो संतान और उसका विशेषण है वो आगे महाशालो वो जो सुनक का आपत्त्य सवना कैसा था महाशालू उसी का अर्थ कर महागृहस्तु छोटा मोटा ग्रहस्थ नहीं है महागृहस्थ और महागृहस्थ का मतलब क्या है महाग्रहस्थ का मतलब उसके परिवार शिष्य आदि लंबे छोड़े तो हाँ। एक बार वो साधन साधन में और महाराज को बनाया था मंडलेश्वर जी सूर्य महाराज को मंडलेश्वर बना देखते थे तो कैलाश के शास्त्री जी आ गए थे कौन से महाराज जी को मंडली गणेश महाराज अच्छा उनको बनाया था मंडली व्यक्त शास्त्री जी आ गए थे, वो, तो थे। आ, तभी वो बोलते देखो अभी इनको एक नहीं साठ पचास आदमी का परिवार का बोझ आए थे पहले अकेले थे अभी पचास सौ परिवार का बोझ आए मतलब इतने लोग रहेंगे महात्मा लोग इसी प्रकार इनके पास क्या बहुत शिष्य लोग ये परिवार इसलिए महाग्रस्त ईश्वरानंद गिरिजी महाराज भी आए थे ना समझे वो भी प्रवचन में बोल रहे थे इतना त्यागी जी मंडलेश्वर बना रहे हैं उस, तो उस समय वो भी वो तो बाद में उस समय ये तो बहुत पुरानी बात होगी बहुत, पुरा बहुत, पुरा बहुत पुरानी कैलाश के शास्त्री जी थे मंडलेश्वर पे अच्छा ऋषिकेश में जो शास्त्री जी है ना वो थे तीस बरस तो हो गया होगा बहुत उसे नहीं नहीं वो बोल रहे तो कहने का तात्पर्य है महाशाला का मतलब दोनों जिनके पास बहुत लोग भी है क्षेत्र भी ज्यादा है आपने उस समय थे आप वहाँ नहीं नहीं नहीं वो बोलते थे, मैं तो तो आए थे आप सब लोग बोल रहे थे तो इसलिए महाशाला का मतलब जिसके पास क्षेत्र भी ज्यादा है और शिष्य आदि गण भी ज्यादा है महाशाला बातचा करने एक बोलते महाग्रहस्ता वो जो महाग्रहस्थ कौन शवनाथ अंगी रसम तो अंगीरसम बोलते भारद्वाज शिष्यम पीछे बताया था ना अंगीरस कौन है तो भारद्वाज का शिष्य है पीछे परंपरा बताया था ना उस अंगीरस तो भारद्वाज शिष्यम आचार्यम भारतवाज का शिष्य भी है और स्वयं आचार्य है उस आचार्य के पास विधिवत विधिवत मतलब अर्थ कर रहे हैं शास्त्र विधिवत बोलते यथाशास्त्रेत ये विधिवत का यता यथाशास्त्र मतलब जैसा जैसा शास्त्र में विधान किया है गुरु उपस्य विधान उस शास्त्र के अनुसार वो जाकर जाकर क्या क्या उपसन्न उसके अनुसार उनके पास गया उपसन्न का अर्थ कर रहे उपगता सन उपगतः सन शास्त्र में जैसा नियम बताया उस शास्त्र के नियमानुसार जाकर उपस उपगता सन तो जाकर पप प्रच्छ का मतलब पृष्टवान शास्त्र के नियमानुसार ही गया और शास्त्र के नियमानुसार ही प्रश्न भी किया वो आया उसमें अतरे उपनिषद में वहाँ कैसे जाइए और किस प्रकार प्रश्न करें वहाँ बता रहे वहाँ जाके यदि वहाँ उर्द्वाश्वास नहीं छोड़ना और गुरुजी जी शांत है तभी प्रश्न ऐतरे में आया अंतिम में विधि गुरु के वैसे तो शवन कहा अंगीर सो बाश्यकार विधिवत शब्द क्यों प्रयोग किया मंत्र में है ना विधिवत मतलब जोर ये तो ये सब है से प्रकार और बताए न गुरु जी शांत बैठे तभी जाके प्रश्न करे एक एकदम प्रश्न करके इनसे उसको देखकर ऐसा है तो यहाँ बता रहे शवना कहा अंगीरसो ये जो शौनक और ना उनके संबंध से अवग बोलते यद्यपि अर्वग होता है नीचे होता है किंतु यहाँ पश्चात बाद में विधिवत विशेषणा अर्थात इसके बाद ही ये शुरू हो गया गुरु के पास विधिवत जाके अध्ययन करना इनके बाद ही विधिवत है ना विशेषण इससे तो विधिवत विशेषणाध उपसदना विदे अर्थात ये विधिवत विशेषण दे है ना ये सिद्ध होता है इन दो आचार्यों के गुरु गुरु दे है ना वो नियम सिद्ध होता है विधिवत विशेषणाद उपसदना विदे उपसदना बोल दो गुरु के पास जाने वाला विधा पूर्वेशम अनियम आती अरवाक माने पश्चात स्वामी पश्चात बोल बोलते तो बाद में उसके बाद में अरवाक अरवाक बोल तो यद्यपि नीचे होता है किंतु इन दोनों के बाद में ये नियम है पहले नहीं था इसलिए आगे बता रहे हैं न तो पूर्वेश्याम अनियम आती गम्य थी पूर्व श्याम बोलते तो इन दो आचार्यों से पहले जितने भी आचार्य हो गए ना उनमें ऐसा नियम नहीं था ऐसा बोध प्रतीति हो रहा है बस अगर अपना भी पर दे रहे हैं तो यह विधिवत शब्द से मालूम पड़ रहा है ये दो आचार्यों के बाद ही विधिवत जाके अध्ययन कर उससे पहले ऐसा प्रतिति नहीं हो रहा पूर्व श्याम बोलते इन आचार्यों से पूर्व में नहीं था हाँ इन आचार्यों से पहले गम्य थे पूर्वेशम बोलते इन आचार्यों से पहले दो आचार्यों से अनियम आते गम्य इसलिए एक क्यों अर्थ है क्या मर्यादा करनाथम अर्थात ये सिद्ध होता है इसकी जो मर्यादा की है ना विधिवत करके मर्यादा निर्दिष्ट करने के लिए मर्यादा निर्दिष्ट करने के अर्थात इससे पहले ऐसी कोई नियम नहीं था इसी के बाद ही नियम वो मर्यादा कर रहा है इसे विधिवत शब्द के बाद इसका मतलब पहले वाले तो अध अध्ययन नहीं करते थे होगा ज्ञान प्राप्त नहीं करते थे किसका मन में शंका हो सकती है ये तो अपने अर्थ क्या ठीक नहीं इसमें अरुचि हो गया इसमें पहले वाला जो अर्थ है ना उसमें अरुचि दिखा रहे अर्थात इससे पहले कोई नियम नहीं था गुरुप सत्यादि जहाँ भी ऐसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया अपना कर तो नियम बाद में शुरू हो गया ये विधिवत का किंतु इसमें अरुचि दिख रहा है अरुचि मतलब ये जो समाधान है ना इतना सटीक नहीं क्या पहले भी परम्परा तो पहले भी था पहले भी चलता था ना इनसे पहले भी वह है ना परंपरा परम्परा नारायणम करके वहाँ से प्रारंभ है तो ये आपका समाधान ठीक नहीं है यदि तो कोई कह सकते कभी अतावा करके दूसरा अर्थ कर रहा है दूसरा अर्थ जो किया जाता है ना पहले अर्थ में कुछ अरुचि हो माने समाधान बराबर नहीं हो रहा है, है समाधान हैं इतना संतुष्ट हाँ, समाधान संतुष्ट समाधान नहीं है उसको बोलते हैं अरुचि अरुच तभी हाँ, दूसरे में प्रवेश दूसरा, दूसरा कर रहे हैं। क्योंकि कोई सकते है इसमें प्रश्न करने वाले अच्छा विधि वर्तकार थे ऐसा है इनसे पहले तो विद्या तो परंपरा नहीं थी क्या तो यहाँ तो नारायणम करके आता है वहां से वहां से प्रारंभ करके आई है ब्रह्म से ब्राहरण में देखिए इतना लंबा चौड़ा परम्परा बता रहा है उन्होंने इनसे प्राप्त किया इनसे प्राप्त करते करते तस्मे ही ब्रह्मणे नमः ये कैसा होगा तो इसीलिए बोलते नहीं ये अर्थ है उसका दूसरा अर्थ आगे का जो अर्थ है निर्दुष्ट अर्थ है, आगे का जो पता है वो में नहीं नहीं पहले वाला अर्थ है ना वो अरुचि है अरुचि है हाँ। आ, दूसरा अर्थ है वो निर, निर्दुष्ट है दोष से रहते हाँ उसमें दोष नहीं दोष नहीं वह पड़ा है ना वो अतावा <ग़ाग> जी, जी। मद्य दीपिका न्यायार्थम अथवा वाह को पहले लीजिए मर्यादा करणार्थम उसका पूर्व के सदअन्वय ग पूर्णारम दिया है ना उसके बाद मर्यादा करणार्थम यहाँ कामा कर दीजिए समझाने के इसको पूर्व के सत्न्वाय मर्यादा करणार्थ है ना ये पूर्व का पूर्व के साथ उसका सम्बन्ध किंतु पूर्णाय तो रम नहीं दिया वो आगे का साथ उसका नहीं है इसलिए अथवा इधर भी ले सकते हैं तो मर्यादा करना अथवा क्या है मर्यादा करने के मर्यादा बोलते एक सीमा उसी <coughs> को बता रहे मध्यदीपिका न्यायार्तम वा वह बोल तो अथवा मध्य दीपिका न्याय बोलतो देहली दीप न्याय मध्य दीपी का मतलब इसी प्रकार है विधिवत है ना ये दोनों का बीच में रखा हुआ एक नियम है विधिवत वो पश्चात भी है पूर्व वाला दोनों तो इसलिए बोल रहे अथवा मध्य दीपिका न्यायार्तम मध्य दीपिका जो अथवा मध्यमणि न्याय कोई भी बोलते मध्यमणि भी बोलते मध्य दीपिका न्याय बोलते काकाक्ष न्याय भी बोलते तो उसके द्वारा मध्य दीपिका न्यायार्तम विशेषणम तो देहली दीप जो न्याय है उसके लिए विशेषण मतलब पहले वाले आचार्यों ने भी विधिवत गया है और अभी तो भी विधिवत जा रहा है इसलिए तुमको भी विधिवत जाना चाहिए उसी समय नहीं था केवल और अभी भी है हाँ, मतलब पहले वाले भी गए हाँ। और शवनक आदि भी गए आप लोगों को भी जाना है मध्य द्वीप का न्याय विशेषण तो अस्मदादी अभी भाषाकार बोल रहे क्योंकि शौनक आदि ऋषो से पहले लोग भी गए थे और शवनक आदि ऋषि भी गए इसलिए हम लोगों को भी अस्मदादीशु अपन विधेर इष्टत् तो हम लोगों को भी उपसदन कहते हैं गुरु उपशक्ति गुरु के पास जाने का विद्या प्राप्त करने के लिए नियम तो उसको बोलते गुरु उपसदन तो गुरु उपसदन विधि है ना अस्मद आदि बोलते हम लोगों में भी ये माननीय है अर्थात तो उसको भी स्वीकृत करने के लिए बता दो प्रश्न कर रहे शौनक ने क्या पूछा किमित बोलते किम प्रस्ताव ठीक है शौनक गए विधिवत भी गए किसके अंगिरा के पास और जाकर उन्हें क्या पूछा क्योंकि वो वहां ग्रहस्थ है ना शायद ग्रहस्थ्य के विषय में पूछा है अथवा अन्य कुछ पूछा <coughs> गृहस्थ तो कुछ ग्रहस्थ का समस्या भी हो सकते है ना इसीलिए तो इसलिए तो प्रश्न कर रहे किमित्या किमित्या तो क्या पूछा क्या प्रश्न किया वहां जाकर तो बोल रहे तभी इति यहाँ तक प्रश्न है आह उत्तर है किम इति आह ये उत्तर है इति तक प्रश्न हो गया रहा एन हो गया कि तो कश्मीनो भगवो विज्ञाते आगे भगवो विज्ञाते बोलतो भगवान किसके जान लेने पर अर्थात किसके जान लिए जाने पर ये सब कुछ ज्ञान होता है ये प्रश्न क्या तो उसमें नो जो आ गए ना कश्मीन का इति भगवा हाँ। भगवान भगवान का जैसे भगवा, बनता अच्छा। का भगवा, भी, भगवा भी बनता है अच्छा भगवान का भगवा भगवा भी संबोधन है ना भगवा भी बनता है भगवा भी बनता। भगवान भगवा संबोधन संबोधन में बनता भगवा तो इसीलिए बोल रहे नू शब्द है ना उसमें कश्मीन नू नु, ये भी तर्क है अतः निश्चय आक्षेप अर्थ में जिज्ञासा जिज्ञासा प्रकट हो रही तो जिज्ञास वो अतः हे भगवन भगवा शब्द है ना इसका अर्थ तो बोलते हे भगवन भगवान बोल तो पूजनीय हे पूजनीय गुरुदेव सर्व यदिदम विज्ञेयम ये तर्क किसको बोलते हैं ये किस गुरु शिष्य के बीच में जो जिज्ञास से लेकर जाके जिज्ञासा को उद्देश्य करके प्रश्न करते हैं वो वितर्क हो गए तर्को वो? करते वोहार्क तो पदार्थ हो गए ना तर्क वही तर्क और कहता है वोहा का नाम है तर्क है आ, के के द्वारा वो वो करते हैं ना ना करने लिए भी विशेष विशेष हो हो हो हो हो वही है है तो तो वितर्क गया गया और विरुद्ध कुतर्क पे व्यक्ति उसको कहते कि इसको वितर्क में जिज्ञासा जिज्ञासा वही विशेष तर्क है वो वितर्क देखिए तर्क बोलते वहा पोहा आपका जिज्ञासा प्रयोग ऐसे क्यों है तर्क करते हैं ना जैसे कल ही गए उसमें तेरह विद्य में अविद्या किसकी है जिसके पास है उसकी अविद्या है ये तर्क वहा पोहा और वही विशेष रूप से होने से वितर्क होगा जिज्ञासा में और यदि वो शास्त्र विरुद्ध हो तो कुतर्क बन जाएगा तर्क वितर्क कुतर्क गुरु से कुछ पूछने से समझने के लिए वो तो वितर्क हो गया जिज्ञासा हो जिज्ञासपूर्वक तो? होता करने पर दो जन का आपस में कुछ निश्चय करने के लिए वो तर्क हो गया वो जो जिज्ञास तत्व बोध के लिए जो होता है हाँ, तर्क हाँ, हाँ। वो वित्क विशेष तर्क हाँ। तत्व बोध के लिए जो होता है जानने के लिए जो विशेष जो प्रश्न दोनों अच्छे भाव में है नहीं विशेष तर्क है ना बुरा माना जाता नहीं नहीं वो तर्क वितर्क अलग है यहाँ जैसे लोक में कुछ शब्द ऐसा भी अन्य भी कुछ आता है तक करो वहाँ वितर्क, वितर्क मतलब विशेष तर्क जी। वो विशेष तर्क हाँ कुतर्क मत करो कुतर्क के लिए आता है शास्त्र में, ना, तो में है ना वहाँ दुष्तर्क्यताम बिहार में लोग तो कहा वो ज्यादा तर्क वितर्क मत करो बोला वो लोक में लगा वास्क है ना दुष्तर का सुव्य रम्यताम तर्को अनुसंधि है उससे और है ना वो में विरोध नहीं है। पंचक में वो तो लिए लिए कितना तर्क करते हैं जैसे बहुत लंबा चौड़ा यहाँ तो पर जिज्ञासा ही आएगा कार। हाँ ये कोई विशेष जानने के लिए हो रहा है ना गुरु के समीप गए हैं ना तो विशेष तर्क जिज्ञासा करेंगे विशेष रूप से तर्क बोलते विशेष जानने के लिए तर्क कर उसी का कर रहे हैं ना प्रकट प्रकट उसी का अर्थ सब प्रकट नू का अर्थ है में, कुतर्क में नहीं भगवो हे भगवान सर्वम विज्ञेयम् प्रश्न कर रहे हे भगवन सर्वम यदिदम विज्ञेयम् यह सब विज्ञेय पदार्थ है विज्ञे मतलब जानने योग्य जो विषय में आ रहे हैं जितने भी जानने योग्य है वो विज्ञय पदार्थ तो सर्व यदि दम विशेषेण ये सब पदार्थ विज्ञेय पदार्थ है तो विज्ञात विशेष रूप से विज्ञात विशेषेण ज्ञात जितना भी विज्ञेय पदार्थ है तो विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात अर्थात उसका मतलब अवगत हो जाता मतलब विज्ञाता को यदि आपने जान लिया विज्ञाता को तो विज्ञात विशेष का यदि ज्ञात होने से ये जितने भी जो विज्ञेय पदार्थ है वो विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है ये तात्पर्य तो विज्ञेयम नाम रूपात्मक दृश्य पदार्थ विज्ञात विशेषेण विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात अवगत तभी जाके वो अवगत हो <killer> होता है अतः उसका बोध होता है अर्थात अधिष्ठान है अर्थात मतलब मतलब अधिष्ठान को, को विज्ञाता मतलब अधिष्ठाता अधिष्ठाता उस अधिष्ठाता को यदि विशेष रूप से जान लिया तो जितना भी अध्यस्त पदार्थ है वो अपने आप ज्ञान क्योंकि अधिस्टान सत्ता अतिरिक्त तो यहाँ तो पदार्थों के लिए आ रहा है ना आरंभ में वो आगे आएगा ना एक भी गया थे। वो तो आगे आएगा ना भगवान वो तो अभी पदार्थों के लेकर अभी तो पदार्थों के लेकर लिए पूछ रहे हैं ना कि इनको विशेष रूप से किस प्रकार जाना जा सकता है जितने भी पदार्थ वो तो आगे जो विज्ञ है विशेष पदार्थ जो जाता अवगत अतः विशेष द्वारा उसको बोध हो जाता है अर्थात जितने भी विज्ञान पदार्थ विशेष रूप से कैसे बोध हो तो तो जाता, जाता, जाता है विशेष रूप से ज्ञात होता है उसका प्रश्न आगे है अधिष्ठान का जो भवती अतः जितने भी जो दृश्य पदार्थ है तो हम जानते हैं तो उनका विशेष रूप से तो विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात यानी अवगत हो जाता है वो तो कैसा होता है किसके जानने से होता है अर्थात सारे पदार्थ जैसे थोड़े थोड़े हम जान रहे हैं अभी तो विशेष रूप से सभी तो पदार्थ का ये ये बोध कैसा होगा थोड़ा थोड़ा तो जान रहे है जिज्ञासा बनी हुई है ना फिर भी किन्तु संपूर्ण जो जिज्ञासा ऊपर से संपूर्ण यावत जिला है न सर्वम सर्व एम नो जो जिसका ज्ञान है कैसा होता है hmm. तो एक विज्ञाते एक hmm. hmm. तो बता रहे hmm. एक जिज्ञासा hmm. शांत हो जाती है तो एक बोल दो एक तत्व ये हो गया अधिष्ठान तत्व hmm. एकस्मिन का मतलब है एक अधिष्ठान तत्व अथवा उसी को अस्थि तो उसको विज्ञाते सति, उसको जान लिया अपने जैसा वहां छेदन करने वाला ये लोहे का जान लिया सर्व वही है और एक सोने को जान लिया सब आभूषण वही है दो तीन दृष्टान दिया तो अतः अधिष्ठान जाते सर सर्वविद इति तभी जाके वो क्या होता है सर्वविद सर्वब तो जितने भी अध्यस्त पदार्थ है के उसका ज्ञाता होता है तो सर्वविद भवती शिष्ट प्रवादम वो बोल रहे हैं। शिष्ट प्रवादम प्रश्न है ना उनका ये जो बात है ना शिष्ट पुरुषों के प्रवाद बोलते तो कहावत उनका जो वचन शिष्ट महापुरुष है न उनसे सुना गया कहावत अथवा उनका वचन श्रुतावान ये मैं अपने बुद्धि से नहीं कर रहा महापुरुषों के द्वारा ये बात मैंने सुना हूँ जैसा वहां में नारदी बोलते तरह महात्मा भी ये भी आप जैसा महापुरुषों से मैंने सुना इसलिए मैं शोक सागर में डूबा हूँ मुझे आप शोक से पार कर दीजिए इसी प्रकार प्रवाद कहती अद्यपि कहावत होता है अर्थात वचन किन का वचन शिष्ट महापुरुष महापुरुषों का वचन? उसको मैंने सुना तो कहा सुतावान, कहा अर्थात ये ने शवनकने शवनक बोलते शवनक शवनक ने कहा दिया तो सर्व विद्वा शिष्ट प्रभाद शुतवा शवनक शवनक ने सुना है तभी वो ही प्रश्न कर रहे हैं ना तो तद विशेष विज्ञात हुए सामान्यता सुना है देखिये प्रश्न तभी बनता है सामान्यता आपको जान हो सामान्यता बोध हो विशेष को जानने के लिए प्रश्न होता है तो इसलिए जो प्रश्न कर रहे हैं ना शवनाथ है। तो उन्होंने क्या है शिष्ट महापुरुषों के सुना है शवनाथ सुनिधि उसके बाद विशेष के लिए आचार्य के पास तो विशेष विशेषा ऋषि कुछ विशेष ज्ञानम ज्ञानम तो विशेष विशेष प्रति सामान्य को को जानने के लिए ज्ञान उसी ही रूप से विज्ञातु विज्ञातु विज्ञातु जानने की इच्छुक सन् विज्ञा काम सन् शौनक तो प्रश्न कर रहे हैं कश्मीन नु तो वितर्कयन कश्मिन्न शब्द के द्वारा क्यों वितर्क कर रहे है पहले सामान्यता प्रवाद सुना है उसी को ही जिज्ञास रूप से विशेष रूप, रूप से जानने के लिए आचार्य से प्रश्न करते हुए अतः जिज्ञासा प्रकट करते हुए पप्रच्चा वितरकयन जिज्ञासयन पप्रच्चा अथवा एक अर्थ हो गया अथवा दूसरा अर्थ कर रहे है लोक असामान्य दृष्टिया ज्ञात तो अप्रश्चा hmm. या तो महापुरुषों से नहीं सुना है hmm. लोगों में एक सामान्य दृष्टि होती है ना hmm. तो वही जान जानपूझ करके ही पूछा लोक में जा रहे ये तत्वों को जान सब कुछ जानते है लौकिक प्रवाद होता है ना कुछ hmm. एक तो महापुरुष का जैसे कुछ आजकल आया उसमें वो जैमिनी ने में उठा दिया ये कुछ कुछ पर्वाह होता है ना ये लोक प्रवाह से चलता है में शास्त्र प्रमाण नहीं है एक परंपरा चल रहा है उसी के अनुसार उसको बोलते लोक प्रवाद कुछ शास्त्र के अनुसार जैसे बोल रहे था में। जिन उनके परिवार में कोई एक दीपावली का दिन मरे है तो इसलिए वो दीपावली मनाते नहीं हाँ। जिस दिन मरे सालों साल हो गए अभी दीपावली नहीं मनाते ये हाँ। शास्त्र में नहीं लोक प्रवाद है अच्छा अब मान दीजिए सभी दिन कोई ना कोई मर गया कोई भी बना ही नहीं सकता मा, मा, मान है नहीं, नहीं। प्रत्येक पर्व में मर गए तो बना ही नहीं सकता कोई भी तो ये लोक प्रवाद है ये एक साल तक के शास्त्र का विधान एक साल तक है ना तो वहाँ कोई भी निषेध है, अच्छा, अच्छा, अच्छा है नहीं, कई के चलते हैं। वही बता रहा हूँ भगवान सात दिन में सातों दिन यही लोक प्रवाद बोलते है वैसे हम बोल हैं लोक अथवा लोक असामान्य बोलते लोक दृष्टिया लौकिक सामान्य दृष्टि से अथवा लोक में किसी से सुना अथवा लोक में ये मानू पड़ता रही एक को से जब ज्ञान होता है इस दृष्टि से ज्ञात वप्रश्च दो अर्थ क्या या तो किसी महापुरुष का कहवत के द्वारा अथवा लोक दृष्टि से प्रश्न कर रहा मतलब दोनों तरफ से सामान्य ज्ञान होना चाहिए बस इतना चाहे तो किसी के महापुरुष द्वारा सुने हो अथवा लौकिक दृष्टि से क्योंकि लोक में भी प्रसिद्ध है सारा जगत का एक कारण तो परमात्मा है तो, तो लोक में भी प्रसिद्ध है लोक भी मानते मानता है सी लोके सुवर्णादिकवर्णा सुवर्णादी शकलभेद सुवर्णवादी शकल एक विज्ञा लौकिके लोक में प्रसिद्ध दे रहा है सी लोके लोक में ऐसे देखा जाता है सुवर्ण आदि दिश भेदा जैसा सोने का है ना, ना शकल बोलते हैं टुकड़ा खंड का खंड को आपने देख लिया तो सकल भेदा सुवर्णत्वादि एकत्व विज्ञाने न जैसा सोने का एक ज्ञान हो गया आपको तो सोने का टुकड़े का ज्ञान भी आ रही है तो सोना है सारा सोने का यदि ज्ञान हो गया तो टुकड़े का भी ज्ञान होता है इसलिए बहुत सुवर्णादि खंडों के ऐसे जो भेद है तो सुवर्ण रूप होने के कारण तो उससे भी ज्ञान होता है आदि शकल भेद शकल कहते टुकड़ा अंश सुवर्ण आदि एकत्व विज्ञाना सुवर्ण का ये सोना है इस प्रकार एक ज्ञान हो गया तो जितने भी टुकड़े टुकड़े बड़े हैं सोने सबका ज्ञान हो जाता है लोक प्रसिद्ध है अथवा एक दृष्टान्त है ये जेव एक मिट्टी का ज्ञान हो गया ये सारे घड़े मिट्टी से बने यहां यह एक उपलक्षण है ये लोक में भी जाना जाता है ये लौकिक नहीं हो तथा चाहे तो लौकिक हो तो अथवा महापुरुष को कोई अर्थ उसमें तो तात्पर्य है तथा किम नुअस्र्वस्या जगद भेद से एकम कारण तो इसी प्रकार नु नु भीतर्क में सर्वस्या जगद भेदस्या एकम कारणम अस्ति इसी प्रकार संपूर्ण जो जगद भेद है वह एक कारण कौन सा है इसलिए बोल रहे तथा बोल तो जैसा सोना एक जानने से सब टुकड़े का वो कारण है वैसा ही अस्ति वो कौन है सर्व जगदभेद एक कारण किमस् संपूर्ण जगत का ये जगत टुकड़े टुकड़े के समान है उसका एक कारण कौन है ये प्रश्न है तो किम अस्त किम यहाँ जोड़ दीजिए तो एकम कारणम किम अस्थि संपूर्ण जगत भेद का मतलब अलग अलग रूप से दिख रहे हैं आकाश आदि उसका एक कारण कौन हो सकता है कौन है किमस्ती यदेक विज्ञाते सर्व विज्ञातम याद एक विज्ञाते जिस एक का ही जान लेने पर इस एक कारण का बोध होने पर सर्व विज्ञातम भवती सबका जो ज्ञान होता है ऐसा वो कारण कौन है उसके प्रति मेरी वितर्क है जिज्ञासा है ये प्रश्न करता है ओम पूर्णमुद पूर्णमुद पूर्णमु शिक्षती शांति शांति शांति